बस में करे सोहे संत कबीर नारद की चो राशि काटी आ है, है, है, है। नारद की चो राशि काटी गरुम मिलिया कल रा रे पाया गलु मिलिया कलू कीरा रे पाया जन्म पधारत हीरा रे पाया रत्न यमोलकारे हा फरीद कुआं खुआ मिलट के आेख फरीद खुआम लटट के पग में डाल जंजीरा रे पाया पग में डाल जंजीरा रे पाया जन्म पधारत ही रा रे पाया रत्न रा रे हा कबोल लगा मेरे में ऋध मे आबोल लगा मेरे रिध में सुल्तानी बनिया रे फ़कीरारे पाया बनिया रे बनियारे रे पाया जन्म पधारत ही रा रे पाया रत्न योलक हीरा रे हाँ राजा हरी चंद तारा दे रणी आ हाजा हरी चंद तारा दे रणी भरियधरे घर नीर पाया हरियो सुधर घर नीरा रे पाया जन्म पधारत हीरा रे पाया रतनय ही हीरा रे भरतरी आ आ आ आ आपी चंदे और राजा भरतरी तज दिया राज मीरा रे पाया तज दिया राजय मीरा रे पाया जन्म पधारत हीरा रे पाया रतनय मोलक हीरा रे तमाशा देखा आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ घर को फूक तमाशा देखा कह दास कबीरा रे पाया कहे गए दास कबीर रे पाया जन्म पधारत ही रारे पाया ही रारे इसमें फरमाया जी नारद की चौरासी काटी गुरु मिले कालू की रारे जिस में नारद की चौरासी काटी थी गुरु मिले उनको कालू की हिरारे जन्म पदारथ हीरा पाया रत्न मोलक हीरा मतलब क्या नारद जी के अंदर ऐसा आया था कि नारद जी जिस में गुरु ऊपर से वाणी कि आप जाओ गुरु बनाओ के तो वो गुरु बनाने के लिए निकले तो वो गुरु के गुरु बनाने के जिस सुबह हुए जाते तो उनको एक मछेरा ही मिलता गुरु के जो तुमको सुबह जो पहले पौधे मिले उन्हीं को ही गुरु बनाना है तो एक दिन गया तो सुबह सुबह उसको मछेरा मिला मछेरा का वो शिष्य नहीं होगा क्या मैं मछेरा पापी का कैसे मैं शिशूंगा ये तो ला, लाखों जीव मार के ला रहे आए इसका मैं शिष्य नहीं मनूंगा फिर वो दूसरा दिन होगा दूसरे दिन फिर वो गया तो वही मछेरा उसको मिले ऐसे करते करते रोज़ वही मछेरा मिलता उसको तो नारद के नसीब में वही गुरु लिखा हुआ था कालू कीरा नारद के की चौरासी काटे गुरु मिले कालू कीरा फिर कह के शेख फरीद कुआ में लटके भोग शेख फरीद कुआ में लटके पगा में डाल जंजीरा पग में डाल जंजीरा पाया रतन मोलक हीरा फिर कह कि बान का बोल लगा मेरे रिद में सुल्तान बन गए फकीरा यानि कि राजा सुल्तान का राज जब राजा सुल्तान जी के मतलब एक क्या घर के अंदर एक सोने का जो बिस्तर होता नहीं पलंग वो था तो उस पर एक मतलब क्या दासिम की देखभाल के लिए रखी हुई थी यही जुबान वो ध्यान रखती थी वहाँ पे, तो इन्होंने एक दिन उसके मन में लालच आ गया कि ये बिस्तर लगा हुआ है राजा तो रोज़ इस पर सोता है क्या क्यों नहीं गई पाँच मिनट या थोड़ी सी बुनियाद मैं भी इस पर बैठ के देखती हूँ कि ये कैसा और कैसा नहीं है इसके मन में लालच आ गया तो उसके ऊपर बैठी तो उसको ऐसे बैठे तो उसको नींद ही जा गई वो सो गई उसके ऊपर सोने के बाद में फिर वो सुल्तान वहाँ पर आ गए राजा उन्होंने देख लिया देखते हुए उनको फिर क्या कि बानी के तुमने तो यहाँ मेरे को ध्यान रखने के लिए रखा तुम यहाँ खुद यहाँ पर सो गई वो ऐसे करके फिर उसके नीचे उतार के राजा दो तीन उसके सेंटर की मार देता मतलब वो मारता जब वो रोती तो है नहीं फिर वो हंसती है राजा सुल्तान के आगे वो हंसने पे फिर राजा सुल्तान को फिर वो ज्ञान होता कि मैंने तुमको क्या दो चाबक मारे जमा के कोई हो चार आंगली तुम्हारी खाद ले ली कोई तो यहाँ पर रोवे तुम हंस रही है इसकी क्या वजह है के? तब तो वो कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि मैं तो इस इस इस बिस्तर के ऊपर है ना जाने थोड़ी सी देरी सोई थी तो तुमने मेरी दो आंगल खा ले ली तुम तो ना जाने कितने जीवन से इस बिस्तर पर सो रहे हो तुम्हारा क्या हाल होएगा के? इतना कहने के बाद में फिर वो राजा सुल्तान का सबक लगा वो सबक लगते हुए सब राजपाट त्याग दिया एक बान के बोल पे कि बान का बोल लगा मेरे रिद में सुल्तान बन गए फकीरा जनम पदारथ हीरा पाया रतन मोलक हीरा फिर कहा के राजा हरिचंद तारा दे रानी भरियो सुधर नीरा सुधर हरिजन को कहते हैं राजा हरिचंद ने यानी के हरिजन के घर पे भी पानी भरा उन्होंने सीख कमई करी थी फिर कहा के गोपीचंद और राजा भरतरी तस दिया राज अमीरा, उन्होंने भी मतलब ना धन दौलत की कोई परवाह नहीं करी सब त्याग के एक का नाम लिया फिर कबीर साहब ने कह के घर को फूंक तमाशा देखा घर को फूंक तमाशा देखा कह गए दास कबीरा जन्म पदारथ हीरा पाया रत नमोन के एक कबीर साहब ही ऐसे थे जिन्होंने इन्होंने घर को फूका था और कोई महात्मा ने घर को नहीं फूका सब अपने अपने पे थे गोरखनाथ थे जो, जो मतलब अपने गर्म गर्म दिमाग के थे उनका दिमाग गर्म था कबीर साहब थे जो मतलब एक शीतल दिमाग के थे वो कहीं भी जाते तो एक ज्ञान का विवरण कर लेते वस्तु को दे के भजन बना लेते कुछ भी चीज को दे के अपना चीज बना लेते ये भजन हाँ हाँ कभी हाँ परिवार में ही है? गाते हैं मतलब शास्त्रों में, सा, में से भी सीखते रहते हैं ऐसे T N. सीतो प्रीता भई कुंजा ने प्यारी भई कुंजा ने प्यारी अरे ये सीतो प्रीता भई कुंजा ने प्यारी भई कुंजा ने प्यारी सो सौ जन पावे यो मेरे साधु सौ सो, सो जन में पावे जी। ए रूद में करा गुरा थारी घणिया वे ओ लूड़ी घणिया वे रे ए गरु बी साधु करू बिना दही दुख पाव जी अरे गोड़े छोड़े डाला रे मत झालो डाला रे मत झालो रे अरे गोड छोड़ डाल रे मत झालो डाल रे मत झालो रे ए डाला तो लेने गिरे जावे यो मेरे साधु डाला तो लेने गिरे जावे रुद मैं करा गुरा थारी ओलू वे आवे लूड़ी घणिया वे रे। ए गरु बिना देह दुख पावे ओ मेरे साधु गरु बिना दे दुख पावे अरे बा घर बिचैरी भई कोयल हेउ उसी भई कोयल हेउ उसी रे अरे बा गारे बिचैड़ी भई कोयल हेउ उसी भई कोयल हे उदास पर बिना पंछी मरे जावे ओ मेरे साधु पर बिना पंछी मरे जावे जी ए रूद करा गुरा थारी घनिया वे ओ लूड़ी घणिया वे ू बिना दही दुख पावे पाव और असा डारा बाजे रेऊनालो भई बाजे रेऊनालो रे पर जेठ असा डारा बाजे रेऊनालो भई बाजे रेऊनालो रे ए ताता ता पवन चलावे ओ मेरे साधु ताता पवन चलावे जी रूथ मैं करा गुरा थारी ओलू घणिया आवे लूड़ी घणिया वे, लूडी, वे रे। ए गरु बिना देह दुख पावे ओ मेरे साधु गरु बिना दे ही दुख पावे जी ए महा और पुआरों भाई बाजे रेशियालो भई बाजे रे ए महा और कुंरो भाई बाजे रेशियालो भाई बाजे रेशियालोरे ठंडा पवन चलावे ओ मेरे साधु ठंडा पवन चला वी ए रू धम करा गुरा थारी ओलू घणिया वे ओ लूड़ी घणिया वेरे ए गरु बिना देहे दुख पा साधो गरु बिना दही दुख पाव जी और कह कबीर सुनो रे सा सुनो रे धर्मिदास रे कबीर सुनो रे धर्मदासा सुनो रे धर्मदास रे ए सत तौल तो न तिर जावे यो मेरे साधु सत तौल तो न तिर जावे ए रूध में करा गुरां थारी ओड़ू घणिया वे ओ लूड़ी घणिया वेरे ए गरु बिना देहे दुख पावे ओ मेरे साधु गरु बिना देही दुख पावे ऐसा तो ऐसी तो प्रीता कुंजा ने प्यारी गुरु बिना दही दुख पावे कुंजा होती जो कुंजा को जानते होंगे अच्छा हा कुंजन कुंजा कहते हैं ऐसी तो प्री पक्षी ऐसी तो प्रीता कुंजा ने प्यारी जो सौ सौ जन्म पावे गुरु बिना दही दुख पावे रुदम करा गुरा थारी होड़ू बनी आवे फिर कहते हैं गोड छोड़ डाड़ा के मत झालो गोड छोड़ डाड़ा रे मत झालो डाड़ा तो लेने गिर जावे जैसे हम कोई कोई भी चीज मजा छोटी चीज पानी से पहले बड़ी चीज को हाथ डाल, लें, डाल लेंगे hmm. छोटी चीज तो आगे हमने हाथ में ली भी नहीं बड़ी चीज को आगे पाने की कोशिश करे तो बड़ी चीज हाथ में नहीं आई पहले छोटी चीज हाथ में आई रत कह रहे मतलब कबीर साहब कि गोड़ छोड़ डाला के मत जालो डाला लेने गिर जावे अगर डाला को आप अकेले उठा लोगे डाला आपको गिरा देगा दो आदमी मिलकर उठाएंगे तो डाड़ा को उठा सकते हैं मतलब डाला ये बिरस का डाला होता है बिरस का डाला गोड़ छोड़ डाला के मत जालो डाला तो लेने गिर जावे रुदम करा गुना थारी ओड़ गणिया वे फिर कह के बागारे बिछड़ी बागारे बिछड़ी वो कोयल है उदासी पर बिना पंछी मर जावे रुदम करा गुरा थारी होनी आवे फिर कहते हैं कि जेठ असाढ़ारा बाजे है उनाड़ा जेठ असाढ़ा रा बाजे है उनाड़ा ताता पवन चलावे जैसा भी ये दिन चले जो जेठ अषाठ के ही दिन है गर्मी के दिन है वो भी बात कबीर साहब ने बताई खुला कह मतलब फिर कह के महार कुरों बाजे है सियाड़ो ठंडा पवन चलावे फिर ये कबीर साहब जी कह रहे धर्मी दास जी को कहे कबीर सुनो धर्मी दासा ये सत है जो वही एक तिर लेके तिर जाएगा और कोई दूसरी चीज़ तिरानाने वाली नहीं है सत यानी कि सच सच हम बोलेंगे तो हमारा जीव का आधार है सच नहीं बोलेंगे तो ये दैतनाशवान है जी kisi se 成疑 hai vanu tum teve kavila oi bhai kutave kavi कहते कबीर सुनो भाई साधु साधु कहते कबीर कहते कबीर सुनो भाई साधु जन्याम जन्याम का राजा के टाइम में एक मोतला सहुकार शेष था उससे हरिचंद राजा से धर्म भाई का नाता था तो हरिश्चंद राजा ने यज्ञ किया निन्यानवे यज्ञ तो यज्ञ किया जब सब पृथ्वी पर आपकी जो जब जब अपनी पृथ्वी की जगह निगाह होती है जब अपने क्षेत्र की निगाह होती है उसी जगह पर कोई एक साथ हो मानसी बुखार जाए तो उससे मोतीलाल शहूकार सेठ धर्म का भाई था यज्ञ में आया नहीं उसके घर भोजन किया नहीं तो यज्ञ पुरानी सपन नहीं हुआ मनुष्य भेजा मानवी भेजा गांव-गांव में तो उसके सनेस नहीं मिला तो बीमार था चार लड़के थे मोतील के लड़कों ने उठा करके वो क्योंकि दही बास गई दुर्गंधी आती थी उसको अलग ले जा करके सुहा दिया तो कोई आली मुस्तिया करके उसको भोजन दिया है हरिचंद राजा को बोला भाई खाता नहीं है बोलता नहीं तो किस ऐसे पागल होते हैं दुनिया में तो बोल देखते हुए खाना नहीं खाते कोई ऐसे होते हैं अकेला खाना खाते जो उसको भोजन देखे आ जाओ तो बदन में बहुत दर्द था कीड़े थे हलवा ले जा रख दिया हलवा खाए कीड़ों ने वो अपनी दही खाली हो गई और उसको कोई नौकर थे उन्होंने देखा हाथ पर लिखा हुआ मोतीलाल साहूकार तो उन्होंने खबर दी बादशाह राजा को अर्चंद को कैसा एक कार है उसको राजा आप खुद आए आपने उसका ढोलिया लेकर के और घर पे ले जा उसको नाया धोआया और कुछ दूध का मुंह भरा एक कुआ ले करके बैठे तो उसने जब कबीर जी महाराज थे ये निशानी उसकी उसी टाइम की गुरु भी कौन संगी मन मोड़ा कोई गरु किया हुआ हो दादा गुरु मिल जाए गुरु का गुरु मिल जाए उसका सागृत मिल जाए उसका सागर मिल जाए तो गुरु बिन कौन संगी मन मोहरा कबीर जी ने कहा है। एक जीव मेरा दही दुखाए रात मास में घेरा गुरु बिन कौन संगी मन मोहरा धार्मिक रचना भगवान के नाम लेने वाले थे वो सभी कबीर के भाई थे तो के घर की नारी बहुत प्यारी कर दी ताते खेरा बास उठ गई पति है तो है भाई बच्चों को बोला इतने दिन का अपना कबल था इसको भेज दो कहीं रख दो ले जाकर के बासी हो रही है तो घर से बाहर ले जाएंगे तो बोलिए भाई बंधु कुठम कबीले कोई नहीं आया नेरा मेरे पास में कोई नहीं आया तो हरिचंद राजा जिगविल किया टूट गया सफंदा कहत कबीर सुन भाई साधो उस जन्म जन्म का टूट गया फेरा रे गुरु मैंने कौन संगी मनमोह जन्म जन्म का फेरा छूट गया गुरु बिना कौन संग मन मोरा अभी तक के भाई साहब गुरु मेहमक आ रहे थे बहुत अच्छी गा रहे तो उसके बाद भजन है मन से जो कुछ काम होता है वो हो है होता है कहते हैं कि मन भी न कर्म न होता कर्म न होता सब जी कहे आम नाम, नाम से शिरी कहती गोरिख सुन भाई भीरा हे पारकना अलखा भूठा नीरय मीरा आय अलख इंद्र हुई बिठा बूठा निरयमी बूंद का सकल बसारा आकल पसारा पुरुष पुरुष हो ये बिन कर मन हो तारे मन बि कर मात पिता मे नहीं मिलिया होता केला पुत्र जन्म में आओ ब्रह्मा नहीं होता विशेष होता विष्णु ना होता ना होता देवा कहत कवि कहत कवि अबध मन बिन कर्म धर आसमान पवन नहीं होता हम तुम दोनों गुण होता धर आसमान पवन नहीं होता हम तुम दोनों गुण होता अब दू मन बिनकर मन होता आप अलख इंद्र हो बैठा बूठा नहीं रीरा इमी बरसात हुई ऐसे मोती बूठे भगवान खलका है दुनिया में जैसे मनुष्य जन्म दिया है जीव जंतु में से सभी जीव है पर एक मनुष्य है वो सबसे अमूलक है वो अमीर न में बूठा नीर अमीरा अमीर नीर भूठा है इस एक बूंद का सकल पसारा पुरुष पुरुष हो बूठा जि भगवान का नाम लिया ईश्वर का नाम या अल्लाह का नाम लिया जिसको पुरुष बनाया बोलता पुरुष पुरुष पुरुष हो अबू मन बिन कर्म होता मात पिता मेले मिलिया करी कर्म की पूजा पहले पिताजी होता अकेला पुत्र जन्मिया दूजा रे अबदू मन बिन कर्म होता पांच कुली पर्वत सात कुयर शायर शायर समंदर, पांच पर्वत है पांच पांचकोली पांच है पांच ली पर्वत सात नागन होता, करोड़ नहीं होती, कलम काय की करता ब्रह्मा नहीं होता विष्णु नहीं होता ना होता शंकर देवा कहत कबीर सुनो भाई साधु मान वाला एक होता अब दू जो लिखने वाला जो कुछ मान